आपी आपी। आपी। आपी। क्या प्रसंग चल रहा था आत्मसमर्पण चार्ट आत्मसमर्पण <coughs> साधन जीवन में साधक बार बार हार जाता है हारते हारते एक स्थिति में जा करके जब साधक पूर्ण रूप से वो समझ जाता है जो भगवत कृपा भिन्न हमारे स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा हम कभी पूर्ण काम नहीं हो सकते हैं भगवत प्रेम सान्निधि प्राप्त करना निजी चेष्टा के द्वारा संभव नहीं है तभी जाकर के वो घबरा जाता है और सर्वत भाव से वो समर्पित तो होने के लिए प्रयास करता है जैसे मान लो वो जो हमारे बंगाल में ना मछली पकड़ता है शायद इधर भी इधर देखने में आता नहीं है ज़्यादातर ये तो मंडल है यहाँ तो ऐसा है नहीं नदी में और बड़े बड़े तालाब में सरोवर में मछली पकड़ते हैं उसमें एक बरशी कहते हैं बंगाल में डंडी डंडी रहती है उसमें धागा रहता है धागा में भाँशु। काटा काटा भाँशु। लगा हुआ है देखे हैं आप है? देखें देखें ना तो क्या होता है हुइल है हुइल है बड़े मछली पकड़ने के लिए एक चक्का भी रहते है। उसमें धागा को ऐसे खींचता है छोड़ता है खींचता है तो क्या होता है ऐसे धागा को छोड़ देता है पानी में और जो कांटा है ना ऐसे काटा रहता है उसमें कुछ खाने का चीज़ जो भी मछली जो बहुत पसंद करता है ऐसे वस्तु दे करके उसमें लगा करके फेंक देते हैं पानी में है। मछली काटा तो दिखता नहीं है वो खाने का चीज़ समझ करके निगल लेता है निगल लेता है तो गले में वो खिसता है जब खिसता है तो काटा गले में अटक जाता है है ना तो अटक जाने से वो रस्सी तो खींचना शुरू हो जाता है तो जो मछली पकड़ता है वो जान जाता है जो अभी मछली पकड़ लिया तो कभी कभी क्या होता है बड़ा मछली जो है वो इतना जम के झटका मारता है जो एकदम हुईल हुईल कहते हैं उसको हुईल हुईल ले करके पानी में चला जाएगा इतना बड़े बड़े मछली होता है जैसा तो जो मछली पकड़ता है वो होशियार होता तो है जानता है किस तरह से पकड़ना चाहिए तो क्या होता है धागा छोड़ता है मछली तो खिंचती खिंचती उसके ये कटा लग गया ना अब वो इधर उधर इधर उधर भाग शुरू करता है। अर्धागा तो उसके हाथ में है ना जो हुईल है ना उसमें तो धागा है बहुत कड़क धागा है ऐसा इतना ये धागा नहीं है तो खिसते खिसते खिसते इधर उधर खिसते खिसते खिसते-खिसते बहुत समय तक खिसते-खिसते मसली हैरान हो जाता है थक जाता है जब थक जाता है तो क्या होता है वो हार जाता है तो ऐसे चलता है सीधा चलता है मछली उलट जाता है जब उलट जाता है तो जो मछली पकड़ता है वो जानता है अब ये थक गया है तो फिर धागा को खींचता है खींचता है खींचता है तो यहाँ तो लगता है फिर मछली झटका मार के फिर निकल जाता है फिर छोड़ता है उस खींचेगा नहीं किसने से भी धागा ऊगा तोड़ता के भग जाएगा खींचेगा ही नहीं धागा छोड़ धागा बहुत धागा रहता है बहुत दूर तक जा सकता है घूम सकता है ऐसा करते करते फिर हार जाता है फिर उलट जाता है थक जाता है फिर मसली पकड़ने वाला उसको खींचता है खींचते खींचते खींचते खींचते खींचते खींचते फिर जब देखता है बहुत कष्ट होता है फिर झटका मरता है ऐसे करते करते एक स्थिति में आ करके मसली पूर्ण रूप से हार जाता है जब हार जाता है तो मसली जो पकड़ता है ना वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अति धीरे धीरे धीरे धीरे झटका भी मारेगा थोड़ा सा जिसे देखते हैं उसके अंदर ताकत कितना है तो वो झटका लगता है तो देखता झटका लागने से भी ये हिलता धुलता नहीं है तो समझ जाता है जो अब ये थक गया है तो जब नज़दीक आता है फिर जाके उठा लेता है न तो ऐसा है तो अनादिकाल अना से ये संसार चक्र में भ्रमण करते करते करते करते जीव जब भगवत उन्मुखी हो जाता है गुरु कृष्ण प्रसाद से गुरु कृपा से महत कृपा से वो भक्ति लता बीज उसको मिल जाता है लेकिन अहंकार के कारण वो तो कष्टदायक है ना संसार का भोग सुख वसना है इंद्रियों कामना लालसा ये जब तक रहता तब तक तो वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है वो आनंद प्राप्त करना संभव नहीं है इधर संसार भी अच्छा नहीं लगता है उधर भगवत प्राप्ति भी नहीं होती है माने वो भगवत प्राप्ति स्वरूप जो उसने जो निगल लिया है अब वो कांटा जैसे बीत गया है उसको अटक गया अब छोड़ने वाला है नहीं भगवान तो छोड़ते नहीं हैं साधक चेष्टा करके भी वो छोड़ नहीं सकते इधर विषय छोड़ नहीं सकते हैं देहोदेही वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति जो है अनाधिकाल का आसक्ति छोड़ नहीं सकता है तो इधर जाता है उधर जाता है ये करते हैं वो करते हैं नाना प्रकार कोशिश करता है शांति प्राप्ति के लिए संसार में शांति नहीं धाम में जाता है वहाँ शांति नहीं साधन करता है शांति नहीं शांति मिलती नहीं शांति तो तभी होती है जब जाकर के उसको भगवत प्राप्ति होती है जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको कहीं शांति मिलती नहीं ऐसा है ही नहीं तो सत्संग से साधु संघ से भगवत उपासना से उस समय के लिए तो उसको शांति तो मिलती है एक प्रशांति आ जाती है एक निश्चयता एक स्थिरता एक विश्वास ये तो आ जाती है लेकिन ये स्थिर नहीं अस्थिर कुछ समय के लिए कभी कभी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय के लिए ऐसे हैं तो इस तरह से वो भजन करते करते फिर जाके उसको शांति नहीं मिलती फिर भगता है इधर उधर नाना प्रकार चेष्टा ऐसे करते करते करते करते जब दिखते हैं जो ये अहंकार के द्वारा भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं उनकी कृपा ही सार है तब जा करके पूर्ण रूप से समर्पित तो हो जाता है निज चेष्टा जो है वो समाप्त तो हो जाता है भगवत इच्छा के ऊपर वो निर्भरशील हो जाता है वो जानता है अपने चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाता है ऐसा नहीं कि उसको शांति नहीं मिलती उसको आनंद नहीं मिलता आनंद मिलता है शांति भी मिलते है कुछ समय के लिए लेकिन स्थायी भाव नहीं एक दिन दो दिन तो खूब आनंद मिला ऐसे महसूस होता है जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो समर्पित होकर भजन करते उनके लिए शब्द है सबके लिए नहीं तो दो चार दिन मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है ऐसे महसूस होता है जैसे ना भगवत प्राप्ति बहुत नज़दीक है अब कृपा मिल गई है अब अवश्य प्रभु हमको पूर्ण रूप से कृपा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास भी हो जाता है कभी कभी कभी तो निश्चिंत भी हो जाता है आनंद के लहर खिलता है उसके भीतर लेकिन ये स्थायी भाव नहीं फिर आकार एक तरंगा करके ऐसे स्थिति में डाल दिया आ, ऐसे अनर्थ ऐसे मान इंद्रिय ललुपता व कोई ना कोई ऐसे अनर्थ आ गया जो एकदम कहाँ भजन कहाँ स्थिति जैसे ऐसे महसूस होने लगता है जैसे जीवन में हमने कभी भजन किया ही नहीं सिर्फ ऐसा ही नहीं कभी कभी तो ऐसे महसूस होता है जो हम अनंतकाल कोशिश करके भी भगवत सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं है हमारे द्वारा होगा नहीं हम इतना पापी हैं हम इतना दुरात्मा है, हम इतना नीच है निराश हो जाता है थक जाता है रोता है चिल्लाता है फिर प्रभु ऐसी कृपा कभी बरसते हैं फिर जाके हृदय शीतल हो जाता है कुछ समय के लिए ऐसे चलता है तरंग के जैसे समुद्र के लहर जैसे कभी ऐसे आता है कभी ऐसे, है, ऐसे होती है। जाता ऐसी ऐसी स्थिति देते हैं कभी कभी कुछ अनुभव भी देते हैं फिर जब वो अनुभव छूट जाता है तो आ जाती है उसके भीतर एक जलन एक निराशा एक भयन कष्ट अंतर्दाह बोले ऐसा क्यों करते हैं ऐसे इसलिए करते हैं पहले भगवान ऐसे कृपा करके उसको दिखाते हैं कि तुम्हारे चेष्टा के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं एक नंबर दो नंबर है उसके अंदर जो अहंकार है जो हम भजन करते हैं हम भजनानंदी हैं ये भी एक अहंकार है भगवान तो ऐसे साधारण अहंकार जो है ना ये तो सहन कर लेते हैं लेकिन भजनानंदी हम भजन करते हैं हम बड़े साधु हैं ये भगवान भक्ति देवी सहन नहीं करते तो क्या होता है ऐसे स्थिति में उसको डाल देते हैं जे वो एकदम हीन से हीन तम मानसिकता संपन्न हो करके बहुत ही कष्टदायक एक स्थिति में पहुंच जाता है हमसे नीच संसार में कोई है नहीं ऐसा महसूस करने लगता है और भगवान चाहते ऐसी स्थिति होना चाहिए तुम्हारा अंतर जगत की खूब रोता है छाती पटक पटक के रोता है जो जितने उस स्थिति में पहुंच गया है ऐसे ही वो कृपा अनुभव करते हैं ऐसी स्थिति उनके लिए सबके लिए थोड़ी है फिर जाके कुछ ऐसे तरंग आ करके उसके हृदय को शोधित कर देते हैं भजन में एक तल दिन एक तन्मय एक आशा के एक किरण दिखने में आता है नहीं नहीं नहीं नहीं अवश्य कृपा करेंगे अवश्य कृपा करेंगे अरे वो तो बहुत दयालु है बहुत कृपालु है हम पर अवश्य कृपा करेंगे ऐसे चलता है ए, कभी आशा कभी निराशा कभी विश्वास तो जब साधक समर्पित हो जाता है तभी जाके वो साधन की विशेष अवस्था प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं भगवत कृपा से ना कि अपने साधन चेष्टा के द्वारा साधन चेष्टा तो करते हैं लेकिन वो जानते हैं जो हमारे साधन चेष्टा के द्वारा कुछ होना संभव नहीं है ये तो कृपा सापेक्ष है तो जाके अभिमान जो है उसका नष्ट हो जाता है तो आत्म समर्पण होता है आत्म समर्पण पर प्रकार हम बताए हैं जब पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित तो हो जाता है तो क्षय लक्षण है उसका अनुकूल ग्रहण मान भगवत विषय जो अनुकूल है जो भगवत विषयक है जो भक्ति प्राप्ति के लिए हमारे लिए उपयोगी है उस विषय छोड़कर के दूसरा कोई विषय से वह आग्रह नहीं करता है हर विषय में अनुकूल ग्रहण खाना पीना भी वो भी अनुकूल ग्रहण जिस वस्तु खाने से हमारा भजन होगा जैसे चलने से जैसे वस्तु ग्रहण करने से हमारी हृदय शुद्ध होगा ऐसे ही वस्तु ग्रहण करेंगी यह अनुकूल ग्रहण न कि जीव भाषा लालसा लेकर के जो भी सामने आया खा लिया ऐसा नहीं अनुकूल ये भी अनुकूल अनुकूलता अनुकूल ग्रहण हर विषय में चलते फिरते हर स्थिति में जी जिसमें हमारे भक्ति के अनुकूल है उस विषय में आग्रह करना बाकी तद विपरीत विषय से दूर रहने के लिए कोशिश करता है बहुत दूर रहने का कोशिश करता है कायम अनुवचन से शरीर के द्वारा मन के द्वारा वचन के द्वारा अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन रक्षाकर्ता रूप में वरण रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन रक्षाकर्ता रूप में वरण रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास हमको रक्षा करेंगे ही अवश्य कृपा करेंगे और विश्वास है भजन का प्राण केंद्र हम पहले भी बता चुके हैं साधक किसी भी स्थिति में चाहे कितना भी पापाचारी अविचारी वैविचारी क्यों ना हो साधक को कभी निराशा हृदय में स्थान देना नहीं चाहिए लेकिन निराशा आ जाती है अपने पूर्व कृत कर्म संस्कार दिख करके अपने पूर्व पूर्व जो हमारे क्रियाकर्म क्रियात्मक जो हमारे जीवन शैली है उसको चिंता करके वो घबरा जाता है जब साधक भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के कायमन बचन से भजन करने के लिए कोशिश करते उस स्थिति में संस्कार हैं तो उस स्थिति में क्या होता है साधक घाबरा जाता हम जैसे पापी को मिलना संभव नहीं ये असंभव बात है हमको कैसे क्षमा करेंगे हमको कैसे कृपा करेंगे कहने से भी वो विश्वास कर नहीं पाता है लेकिन विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए विश्वास है भजन का प्राण तुम अगर जान लोगे कि अभी जो सामने परीक्षा आ रही है एग्जामिनेशन उसमें तुम पास नहीं करोगे है ना तो मान लो स्कूल पढ़ लो ग्रेजुएशन हो व अदर्स कोई एडुकेशन हो तुम अगर धीरा तरह से तुम जान लोगे कि उसमें तुम तो पास नहीं कर पाओगे तुम्हारा प्रिपरेशन जो है ठीक ठीक है निभुआ नहीं, नहीं अभी तो क्या करोगे उसको ज़्यादा करके पढ़ाई करना दिन रात पढ़ने का उसका आग्रह रहेगा नहीं इस बार भाई कोशिश करके भी हम पास नहीं करेंगे तो इतना पढ़ के क्या होगा रात रात्रि जागरण करके पढ़ना भाई अगला साल देखेंगे धीरे धीरे धीरे इस साल तो होगा नहीं हमसे तो ठीक है अगला साल फिर धीरे धीरे धीरे अभी प्रिपरेशन ले, ले लेंगे प्रिपरेशन ले करके अगला साल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे फिर जाकर अगला साल परीक्षा देंगे तो तुम अगर ऐसे तुम मन में सही से ही जान लोगे कि इस साल परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे किसी भी अवस्था में तो पढ़ाई में तुम्हारी चेष्टा में दृढ़ता रहेगी नहीं है संभव नहीं है एक बेकार का रात जग जग करके हम क्यों पढ़ेंगे हम पास करेंगे नहीं है ना अगर मान लो ना तुम ऐसे मन में तुम्हारा मन में विश्वास आ गया कि अगर हम कोशिश करेंगे अवश्य पास कर जाएंगे अगर हम दृढ़ता के साथ हम अगर बहुत चेष्टा करके रात जा करके हम अगर अध्ययन करेंगे चेष्टा करेंगे इसी बार इसी बार हम पास कर जाएंगे ऐसा तुम्हारे विश्वास मन में अगर थोड़ा सा भी आ गया ना तो देखो दिन नहीं रात नहीं पढ़ना हम पास करेंगे ही करना पड़ेगा हमको करिए फिर फिर वो आ जाती कहीं ऐसे ऐसे ऐसे की की प्रेरणा से से कृपा मानसिकता होती है दृढ़ निश्चय तो ये विश्वास है साधन का ऐसे ही तुम अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास तुमने धारण कर लिया कि इसी जीवन में अवश्य प्रभु हमको कृपा करेंगे ही तो देखो भजन करने का सिर्फ तीव्रता देखो फिर तीव्रता दिन नहीं रात नहीं ना हमको भजन करना है इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति करनी है हमको भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना है किसी भी कीमत पर तो देखो फिर भजन करने का दृढ़ता देखो और तुम मन में अगर जान लिया दूर हम जैसे पापा सड़िए जौन क्या न जाने कितना जन्म बीत जाएगा तो लाख कहो वो तीव्र भजन करेगा ही नहीं लाख कहो कहने से क्या होता है वो वो ठान लिया मन में जो इस जन्म क्या कितना जन्म बीत जाएगा हमारा है ना इसलिए भजन कम हो वो भी अच्छा है लेकिन मन में ये धारणा कभी लानी नहीं चाहिए जो हमको प्रभु कृपा नहीं करेंगे इसी जन्म में हम कृपा कृपा नहीं करेंगे ऐसे मन में धारणा करना ही नहीं चाहिए नहीं। अरे इसमें तो कोई तुम्हारा कोई अपराध तो होगा नहीं ऐसे जो तुम पापाचारी हो वैभिचारी हो इतने बड़ी आशा तुम मत करना भाई तुम बहुत पापाचारी हो हुँ? दुराचारी हो ऐसे जब कोई शास्त्र में कहा नहीं बल्कि शास्त्र बार बार पुकार पुकार के कहते हैं कि अति दुराचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आने से वो मेरा प्रिय होता है मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होता है हम ऐसे व्यभिचारी अभिचारी व्यभिचारी जो भक्त मध्य आ जाते हैं उसका हम किसी स्थिति में छोड़ते नहीं हैं तो जब शास्त्र में ऐसे कहे हैं तो तुम्हारे चिंता के क्या कारण है तो किसी स्थिति में मन में ऐसे दुर्बलता लानी नहीं चाहिए दृढ़ विश्वास कृपा करेंगे ही ऐसे दृढ़ विश्वास यह है चार नंबर अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन रक्षाकर्ता रूप में वर्ण रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास और रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो ऐसे आरती प्रकाश जब घबरा जाती हैं जब जी घबरा जाता है विश्वास हट जाता है चारों ओर अंधकार दिखते हैं कोई अनुभव नहीं और संसार भी अच्छा नहीं लगता है बहुत तो श्रीमुख से श्रवण भी किया है जैसे संसार नित्य है यहाँ सुख नहीं है सब तो घबरा जाता है अब मैं करूँ तो करूँ क्या उधर प्राप्ति की कोई संभावना दिखता नहीं है और इधर संसारानित्य जान करके इसमें भी हम रुचि नहीं ले पा रहे हैं अब मैं करूँ तो करूँ क्या तो आरती प्रकाश रक्षा करो रक्षा हृदय से शाब्दिक नहीं एकांत में एकांत में जाकर के हाथ ढकर के हे दीननाथ दीनम को रक्षा करो रक्षा करो नाथ हे पतित पावन हरि हमको रक्षा करो जैसे गजग्राह जो है जब देखा कितना हजार साल लड़ाई करके भी दिखते हैं आप हमारा उसके चले गए रास्ता नहीं आ? आ? तो छोड़ से एक तो कमल उठा करके भगवत चरण में छोड़ दिया हे हरि, हमको रक्षा करो ना। लेकिन पुकार ऐसा होना चाहिए गज ग्रह लड़ाई में जैसे गज जैसे जिस स्थिति में आकर के और जैसे व्यालता ले कर के उत्कंठा लेकर के ए, ए, जिस तरह से ए, जिस तरह से भगवान को पुकारे हैं शब्द प्रार्थना ऐसा होना चाहिए ना शाब्दिक एक ही शब्द ठीक ठीक हृदय से अगर एक शब्द पहुंच जाए रात हमको रक्षा करो रात हम तुम्हारे तो ऐसा कोई शास्त्र में तो ऐसा कोई कहानी कहा जो इतने पापाचारी होने से हम उसको भाई रक्षा नहीं करते हैं। हाँ पाप की सीमा है जे सीमा उल्लंघन करके चला गया है रक्षा करने का समर्थ हमारा है नहीं ऐसा शब्द कोई शास्त्र में कहा नहीं हम तो सुना नहीं किसी ने सुना होगा तो हमको कह देना हम तो सुना नहीं कोई शास्त्र में जो भाई इतनी पापाचारी जो है फिर जाके हम रक्षा नहीं कर सकते नहीं। भगवान कहते हैं वर्व पापुख सर्व पाप मने ऐसा कोई पाप नहीं है संसार में कायिक का मानसिक ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को भगवान क्षमा नहीं कर सकते है यह सर्व पाप मने कोई भी पाप ऐसा है नहीं जो कि भगवान क्षमा नहीं कर सकते है अहंग त्वंग सर्व पाप ने. तो गज जैसे ऐसे आरती लेकर के अकबर ऐसे हा हरि हा कृष्ण हा करो आरती प्रकाश ये शरण थी लेकिन वो शाब्दिक नहीं वो ऐसे गज जैसे मैंने तो एक बार कृष्ण नाम जो तो पाप हरे कि वह शक्ति जी मेरे तथो पाप करे बहुत तो कहते है एक डाक में इतना होता है तो हम लोग कितना बार हरी नाम कर रहे हैं कोई ऐसा तो कुछ होता नहीं है दिखता नहीं है अरे भाई डाक तो वो ग्रह दिया था श्रीमद् भागवत पुराण में है ऐसा तुम्हारे पुकार क्या ऐसा एक भी हुआ कभी जीवन में ऐसा तो बहुत दूर की बात है एक पुकार में क्यों नहीं होगा ऐसा गज जैसे एक आवाज में ही भगवान बैकुंठ से गोरुर वाहन भगवान आकर के हाजिर हो गए उद्धार करने के लिए इतना दिन भगवान आए नहीं क्यों नहीं आए उसका अहंकार था लड़ाई करेंगे हम लड़ाई करके बच जाएंगे कोशिश करने के लिए बहुत कोशिश किया हा? जब तक अहंकार है चेष्टा है तब तक भगवान चुपचाप है अहंकार समाप्त दिखता है हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा आप शरणागति पूर्व सरणागति आप वो पुकार हा हरी ऐसे एक डाक एक पुकार हो सकता है उस स्थिति वैसे पुकार होनी चाहिए तो एक पुकार में ही सब कुछ हो सकता है भगवत प्राप्ति हो सकती है है ना, है ना, है तो बहुत कहते हैं, हम लोग इतना भगवान का नाम लेते हैं कोई कुछ तो होता नहीं बोले भाई नाम ऐसा लिया गजु जैसे एक बार ऐसे एक बार तुमने कभी लिया जीवन में यह है पांचवा शरणागति सठवा शरणागति है, है। आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण माने जैसे तुम्हारे गाय किसी को बेच दिया बेचते के बाद जैसे गाय का भरण पोषण करने के लिए तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं उनके विषय चिंता करने का जाके तुम कह नहीं सकते भाई हमारा गाय तुमको बेच दिया तुम उसका खाने नहीं के लिए नहीं देते हो पानी ठीक से नहीं हो, देते हो धूप में बंद करके रख देते हो ये ठीक नहीं ये तुम्हारा अधिकार नहीं है क्यों तुम्हारा गाय तुमने बेच दिया अब दूसरा का हो गया तुम्हारा अधिकार नहीं है ऐसे आत्मसमर्पण माने जो साधक अपने आप को भगवत चरण में समर्पण कर चुके हैं वो अपने लिए चिंता करने का उसका कोई अधिकार है नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए निश्चिंतता तुम बेच दियो अब तुम तुम्हारा तुम तुम तुम तुम, तुम अपने विषय चिंता करने का कोई अधिकार है नहीं इसको कहते आत्मसमर्पण हम लोग घबरा जाते हैं उस होता है घबरा जाते हैं क्यों घबरा जाते हैं अहंकार है ना ऐसा नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करना चाहिए आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए कुछ करना चाहिए वो दृष्टा बन जाता है जो हुआ ठीक है <laughs> इसको ये कठिन है ये, ये पूर्ण आत्मसमर्पण सबसे कठिन साधना है भजन तो सहज है साधना भी सहज है लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण सबसे कठिन है अगर कोई साधक पूर्ण आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो गया मान लो बाजी मार दिया प्रभु फिर उसको कभी छोड़ते नहीं है किसी भी अवस्था में चाहे कितना भी अभिचारी पापाचारी वैभिचारी कुचारी कदाचारी हो प्रभु उसको पलक के लिए छोड़ेंगे नहीं छोड़ते नहीं प्रभु की प्रतिज्ञा है कं तो प्रति जानी नामे भक्ता प्रणश्यति ये नाम भक्ता प्रणश्यति ये किसके लिए कहा गया है ओ पीछे तो सुदूराचार हो ऐसे भक्त के लिए समस्त दोषमुक्त भजनानंदी समस्त सर्वगुण संपन्न समस्त सदगुण के समाह समाहार ऐसे भक्त के लिए नहीं कहा गया है सुदुराचार ऐसे भक्त के लिए कहा गया है भगवान कहते हैं तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होता है इसीलिए मन से हटा दो जो हम जैसे पापी को प्रभु कृपा नहीं करेंगे अवश्य करेंगे अगर तुम्हारा लक्ष्य ठीक है अगर तुम्हारा विश्वास ठीक है अगर तुम्हारा आग्रह ठीक है तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगी ये भी ठीक है आ, ये भी ठीक है जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सूरदास जी ने पद में उनको ध्यान करने भगवान विश्वास हो जाता है तो वो आदमी समर्पने में तैयारी करता है है ना हाजो घर ठीक चले सकते कि यही घटना करती है उसको जो तो साधन में लीन है कि मात्र सुसार परीक्षाएं हट चुकी है उसके मन से प्रारत खत्म हो चुके हैं तो स्वप्न में आते आते भी हैं तो बचपन में प्रारत काम नहीं कर सकते आएंगे जाएंगे आए जाएंगे वहाँ भी हलचल पहली बात है हमने कहा तो वहाँ चुप च मुख करके देखना है आप जाते अपनी खत्म हो जाएगी कहाँ मिलेगा कौन कहेगा चलिए <laughs>